प्रश्न आप कहते हैं कबीर परम ज्ञानी थे लेकिन उनका प्रभाव केवल तथाकथित कथित निम्न वर्ण के लोगों में दिखाई पड़ता है क्या ब्राह्मणों ने जातिगत पूर्वाग्रह के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया बहुत कारण थे एक तो कबीर की जाति पाती का कुछ पता नहीं शायद हिंदू घर में पैदा हुए थे और मुसलमान घर में पले तो न तो मुसलमान पूरी तरह आश्वस्त थे न हिंदू दोनों संदिग्ध थे और ऐसे यह बड़ा प्रतीकात्मक है कोई भी संत न तो हिंदू होता न मुसलमान हो नहीं सकता संत और हिंदू और मुसलमान बात ही बचकाने लगती पर कबीर के जीवन का तो वो बिल्कुल यथार्थ था अनचाही संतान थे शायद अविवाहित व्यक्तियों की संतान थे नाजायज थे माँ बाप तालाब के किनारे छोड़कर चले गए थे सुबह के अंधेरे में एक हिंदू सन्यासी रामानंद सुबह स्नान करने सरोवर पर गए थे उनके पैर की चोट बच्चे को लग गई वो बच्चा रोने लगा उन्होंने उसे उठा लिया वो उसे घर ले आए रामानंद ने ही बड़ा किया तो पले तो हिंदू घर में शायद जन्मे थे मुसलमान घर में ऐसी लोकोक्ति तो हिंदू मुसलमान समझते थे मुसलमान हिंदू समझते थे स्वभावतः स्वीकार करने के लिए कोई भी समाज राजी न था दूसरी बात अत्यंत दीन दरिद्र थे अगर बुद्ध भी भिखारी के घर पैदा हुए होते तो यही गति हुई होती अगर महावीर भी भिखारी के घर पैदा हुए होते तो यही गति हुई होती जैनों के चौबीस तीर्थंकर राजपुत्र हैं, हिंदुओं के सब अवतार राजा हैं बुद्ध राजपुत्र है। भारत ने जितने धर्म पैदा किए उनके सब अवतारी पुरुष राज वंशों से आए इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए तुम्हारी धन के प्रति पूजा इतनी गहरी है कि तुम त्यागी को भी तभी पूछते हो जब तुम्हें पक्का पता चल जाए त्याग कितने का किया त्याग के नापने का भी एक ही ढंग है तुम्हारे पास कि छोड़ा कितना तुम भोगी को भी नापते हो कि इसके पास दस करोड़ रुपए तुम त्यागी को भी नापते हो इसने दस करोड़ छोड़े तुम्हारा तो एक है अगर त्यागी ने कुछ भी नहीं छोड़ा तो तुम कहोगे छोड़ा क्या कबीर तो गरीब है छोड़ने को कुछ भी नहीं इसलिए जो लोग धन को छोड़ने को त्याग समझते हैं उनको कबीर में कोई त्याग ना दिखाई पड़ा होगा त्याग करने को कुछ है ही नहीं तो ये परम सन्यासी हमारी आंखों से ओझल हो गया मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत और भी लोग बुद्ध की हैसियत के हुए है बहुत और भी लोग महावीर की हैसियत के हुए है लेकिन उनको कोई स्वीकार न कर पाया क्योंकि लोगों ने कहा था ही क्या नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या तुम पे कुछ था नहीं और त्याग कर दिया त्याग में मतलब ही क्या है त्याग है महावीर का देखो कितने घोड़े कितने हाथी कितने रथ, रथियों की किताबें पढ़ो तो वो इतना विस्तार करते हैं हाथी घोड़े रथों का तुझे जो संदिग्ध मालूम पड़ता है क्योंकि महावीर कोई बहुत बड़े सम्राट के लड़के नहीं थे छोटी सी जमीरदारी थी ज्यादा से ज्यादा जिसको आज हम एक जिला कहते हैं बस उतनी हैसियत रही होगी डिप्टी कलेक्टर की हैसियत थी बाप की इससे ज्यादा नहीं वो छोटी सी जायदाद थी लेकिन जैनियों के शास्त्रों में इतने हाथी घोड़े क्या अगर इतने थे तो पूरी जमीन पर वो ही खड़े रहे होंगे और कोई जगीने बची होगी फिर भक्त बढ़ाते चले जाते हैं क्योंकि भक्तों को ऐसा लगता है कि थोड़ा और अगर दान किया होता तो महावीर और बड़े हो जाते तो और थोड़ा दान बढ़ा दो अब तो कोई अड़चन नहीं है किताब में लिखना संख्याएं बढ़ाते जाओ शून्य पे शून्य रखते चले जाओ अब कोई दावा भी नहीं कर सकता कोई झंझट भी नहीं कर सकता और अगर कोई झंझट भी करे कोई लिखे भी कि यह बात ठीक नहीं है तो फौरन तुम अदालत में ले जा सकते हो हमारे धर्म की हानि हो गई कि हमारे धर्म तो शक पैदा कर दिया तो कोई किसी के धर्म के संबंध में कुछ कह ही नहीं सकता सच झूठ जो भी चलता है चलता है बहुत महावीर के हैं सिद्ध के लोग हुए लेकिन वे तीर्थंकर की तरह स्वीकार न हो सके तुम तीर्थंकर तो उसी को मानोगे जिसके पास धन रहा हो चाहे छोड़ दिया हो अब बड़ी मीठी कहानी मीठी भी कड़वी भी मीठी इसलिए कि आदमी की बुद्धि के संबंध में बड़ी खबर देती है कड़वी इसलिए कि ये बुद्धि आदमी की रुग्ण मालूम होती कहानी है कि महावीर वस्तुतः तो एक ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा होने वाले थे गर्भ भी ले लिया थे एक ब्राह्मणी के पेट में लेकिन कहीं कोई तीर्थंकर गरीब ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ ये बात कभी हुई नहीं जैन शास्त्र कहते हैं कि तीर्थंकर तो सदा राजघर छत्री के घर में पैदा होता है तो क्या करना देवता बड़े चिंतित तो और परेशान हो गए कि ये तो अनघट घटा जा रहा है महावीर ने जन्म ही ले लिया वो जाके गर्भ में प्रविष्ट हो गए तो छह महीने का जब गर्भ था तब देवताओं ने साजिश की करनी जरूर थी क्योंकि शास्त्र सही होना ही चाहिए शास्त्र को सही सिद्ध करने में देवता तक बेईमानी कर रहे उन्होंने ब्राह्मणी के पेट से महावीर को निकाल लिया ये पहली सर्जरी और त्रिथला जिनके की महावीर बाद में बैठे हुए महारानी त्रिसला उसके पेट से भी गर्भ निकाल लिया उसके गर्भ को ब्राह्मणी के गर्भ में रख दिया और ब्राह्मणी के गर्भ को त्रिसला के गर्भ में रख दिया तब देवताओं को शांति मिली कि अब शास्त्र के अनुसार सब हो रहा है इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है आदमी को कि कहा पैदा होना वो भी शास्त्र के अनुसार जिंदा रहना शास्त्र के अनुसार मरना शास्त्र के अनुसार शास्त्र तो फांसी मालूम होती तो महावीर पैदा हुए छत्री घर में ऐसे बेटे वो ब्राह्मणी थे लेकिन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मण तो गरीब हो गए ब्राह्मण धनी नहीं हो सकता क्योंकि तो धन के लिए जितनी हिंसा चाहिए जितना व्यवसाय चालबाजी बेईमानी चाहिए वो ब्राह्मण के पास नहीं वो छत्री घर में पैदा हुए कबीर की तकलीफ ये है कि देवताओं ने कुछ इंतजाम ना किया एक तो घर का ठिकाना नहीं लावारिस बिल्कुल शास्त्र से असम्मत या तो देवता सो गए कबीर के पैदा होते वक्त या तब तक देवता बचे नहीं या कल में सोचा होगा कि अब चलने दो जो चल रहा है होने दो जो हो रहा है तो न केवल गरीब के घर में पैदा हुए हैं नाजायज भी हैं नहीं तो क्यों माँ बाप छोड़ जाते सरोवर के तट पर किसी कुआरी लड़के के बेटे होंगे तो कुछ पता ठिकाना नहीं बिल्कुल लावारे फिर दिनहीन रहे कौन स्वीकार करे कौन उन्हें पूजे भगवान की तरह कौन घोषणा करे कि वो बुद्ध है और बुद्ध से रत्ती भर कबीर कम नहीं किसी महावीर से उनकी महिमा में जरा भी कमी नहीं लेकिन संयोग कबीर के विपरीत इसलिए मैं तो तुमसे कहता हूं ये भी आश्चर्य है कि कबीर का नाम बच गया हमारे जैसे अंधे लोगों के समाज में जहां धन की ही पूजा होती हो पद की ही पूजा होती हो जहां सिंहासन ही दिखाई पड़ता हो और कुछ दिखाई ही ना पड़ता हो जहां कुल और गोत्र की पूजा होती हो वहां एक नाजायज बेटा जिसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं अनाथ उसका नाम भी बच गया और थोड़े से लोग उसे प्रेम करने वाले भी बच गए ये चमत्कार है बुद्ध के पीछे अगर राज्य की शक्ति ना होती और ध्यान रखना उनके पीछे राज्य की शक्ति है बुद्ध सन्यास तो ले लिए लेकिन राज्य की शक्ति का तो पूरा उपयोग साथ चलता रहा जीवन भर महावीर के पीछे राज्य की शक्ति है महावीर सन्यास तो ले लिए लेकिन जिस राज्य में प्रवेश करेंगे उसी राज्य का राजा सम्मान करेगा क्योंकि वो सब संबंधित हैं कोई भाई है कोई भतीजा है कोई ममेरा है कोई चचेरा है सब राजाओं के संबंध क्योंकि राजा गैर राज परिवारों में तो विवाह करते नहीं तो सब संबंधी हैं तो जहां भी महावीर जाएंगे वहां राजा सम्मान करेगा जब राजा सम्मान करेगा वजीर सम्मान करेंगे जब वजीर सम्मान करेंगे तो और ना समझ भीड़ कतार चली आएगी तुम सोच लो कि अगर तुम्हारे गुरु को मिलने राष्ट्रपति आ जाए तो सब नालायक पीछे चले आएंगे जब राष्ट्रपति जा रहा है तो ठीक है कबीर को तो मिलने कोई राजा कभी आया नहीं कोई वजीर कभी द्वार पर दस्तक न दिए तो भीड़ तो कभी आएगी नहीं भीड़ तो राज्य से चलती है तो बुद्ध और महावीर को जो प्रतिष्ठा मिली उसमें बुद्ध और महावीर की गुणगरिमा नहीं क्योंकि वैसी गुणगरिमा तो कबीर में भी है दादू में भी है फरीद में भी है गुणगरिमा की तो कोई महिमा ही नहीं है महिमा तो किसी और बात की है ना की है सम्राटों की जहां बुद्ध जाते हैं वही सम्राट आके चरणों में झुकता है और सम्राट समझाता है कि लौट जाए आपके पिता दुखी है अनेक सम्राटों ने कहा आपको अपने घर न जाना हो हमारे घर आ जाएं ये भी राज्य आपका है मैं अपनी पुत्री को विवाह देता हूं ये सारी संपत्ति तुम संभालो तो इस सुविधा में बड़ी फर्क है फिर बुद्ध का जो इतना प्रचार हुआ सारे संसार में उसका मूल आधार अशोक है बुद्ध की गरिमा से वो नहीं पहुंच सकता था ये जो प्रभाव उसके पीछे अशोक है उसकी राज्य सत्ता है अशोक ने भेजे सन्यासी, भिक्षु चीन जापान लंका बर्मा श्याम अनाम सारे एशिया को भर दिया और जब अशोक जैसा सम्राट भेजा तो दूसरे सम्राटों ने भी अहोभाग्य से स्वीकार किया ये धन्य भाग थे कि अशोक जैसा सम्राट छोटे छोटे राज्यों को भिक्षु भेज रहा है और अपने बेटे बेटी तक को भेजा भिक्षु बनाकर अशोक ने फैलाया बुद्ध धर्म कबीर को कोई सम्राट नहीं मिला काशी में नरेश थे लेकिन वो कभी आए नहीं क्योंकि कौन जाए इस लावारिस के पास फिर कबीर की जीवन ढंग की व्यवस्था बड़ी भिन्न है उन्होंने सब तरह से शास्त्र तोड़ा है वो परम संत है बुद्ध ने भी शास्त्र तोड़ा है लेकिन पूरी तरह नहीं महावीर ने भी शास्त्र तोड़ा है लेकिन पूरी तरह नहीं महावीर ने शास्त्र का उतना ही हिस्सा तोड़ा है जो तोड़ा जा सकता है लेकिन जो अपरिहार्य है वो तो बचा लिया है जैसे शास्त्र कहते हैं ग्रस्त अलग सन्यासी अलग इसको तो बचा लिया है तो महावीर सन्यासी हैं उनके ग्रस्त हैं तो उन्होंने चार तीर्थ बनाए साधु साधवी श्रावक श्राविका वो भेद तो बहुत पुराना है वो उन्होंने कायम रखा है बुद्ध ने भी कायम रखा है कबीर ने सब तोड़ दिया कबीर साधु है कि ग्रस्त कबीर ग्रस्त सन्यासी या सन्यासी ग्रस्त पत्नी है बच्चे हैं कबीर काम करते हैं और सन्यास ये बड़ी अपूर्व घटना है इसलिए कौन इनको पूछेगा सन्यासी समझते भ्रष्ट ग्रस्त समझते पागल क्योंकि ग्रस्तों में भी ठीक नहीं बैठता ये आदमी सन्यासी है ऐसे ही सन्यासी मैं बना रहा हूं वो कहीं भी ठीक ना बैठेंगे ग्रस्त कहेंगे कुछ गड़बड़ हो गए कुछ दिमाग फिर गया ये घेरे कपड़े पहन लिए ये क्या भजन कीर्तन में पूजन में और ध्यान में लगे हो घर द्वार संभालो और सन्यासी कहेंगे ये भ्रष्ट है क्योंकि पत्नी बच्चे सन्यासी को कैसे हो सकते और तुम दुकान करते हो ऐसा कभी सुना कि सन्यासी दुकान करता है कबीर ऐसे सन्यासी से जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं कबीर दुकान भी करते कपड़ा भी बुनते जुलाहे थे जुलाहे ही रहे बहुत लोगों ने कहा बाद में बहुत शिष्य भी हो गए कि अब आप ये बंद कर दें तो कबीर कहते कि नहीं जो परमात्मा ने चाहा है वो होने दो मैं बंद करने वाला कौन और जब तक हाथ चलते हैं तब तक करूंगा भी क्या बुनते रहने दो और फिर बहुत राम है जो बाजार में मेरे कपड़े की प्रतीक्षा करते हैं तो वो कपड़ा बुनते नाचते बाजार जाते क्योंकि उनके लिए तो सभी राम थे और ग्राहक जब आता तो उससे कहते कि राम थोड़ा संभाल के पहनना बड़े बड़े प्रेम से बुना है झीनी झीनी बुनीरी चदरिया राम रस भीनी बुनीरी चदरिया चादर बुनते रहते और राम का धुन चलाते रहते कभी ने जो कपड़े बुने वो अनूठे उनमें राम का रस डूबा हुआ है और कबीर ने कहा कि ज्यो की त्यू धरदी नहीं चरिया खूब जतन से ओढ़ी कबीरा तो कबीर कहते हैं कि ओढ़ी तो पर खूब जतन से ओढ़ी सन्यासी वो है जो ओढ़े ही ना क्योंकि ओढ़ने में डर है कहीं चदरिया खराब ना हो जाए और ग्रस्त तो वो है जो डट के ओढ़े चाहे फटे चाहे गंदी हो कुछ भी हो जाए और कबीर ने ओढ़ी खूब जतन से ओढ़ी रहे चदरिया लेकिन जतन से ओढ़ी ये जतन शब्द बड़ा अद्भुत है कृष्णमूर्ति जिसको अवेयरनेस कहते हैं वही जतन बड़े होश से बड़े प्रयत्न से बड़ी जागरूकता से ओढ़ी और ज्यो की त्यों धरदीनी छदरिया और जब परमात्मा के पास वापस लौटने लगे तो उसे वैसी ही लौटा दी जैसी उसने दी थी और ओढ़ी भी ऐसा भी नहीं कि बिना ओढ़े नंगे बैठे रहे कबीर ये कह रहे हैं कि ग्रस्त भी रहे और संन्यास्त भी रहे रहे संसार में और अछूते रहे कमलवत बहुत मुश्किल है इसलिए कबीर को ऊपर की जातियों का तो कोई सम्मान न मिल सका क्योंकि उनको डर लगा जाने में अपनी से छोटी जाति के पास कौन जाना चाहे ब्राह्मण डरता है अगर छत्री ज्ञानी हो जाए तो उसके पास जाने से छत्री डरता है अगर वैश्य ज्ञानी हो जाए उसके पास जाने से वैश्य डरता है अगर शूद्र ज्ञानी हो जाए उसके पास जाने से चमहार रैदास के पास कोई भी ना गया सेना नाई के पास कोई भी ना गया जुलाहे कबीर के पास कोई भी ना गया वो आखिरी है उनके पास ऊंची श्रेणी के लोग भयभीत होते स्वभावता है वही लोग गए जो उसी श्रेणी के थे इसलिए कबीर को मानने वालों की संख्या निम्न वर्ग के लोगों में मिलेगी निम्न वर्ग के लोगों के पास ना तो धन है न पद है न प्रतिष्ठा है वो किसी को ऊपर में उठ आकाश में उठाना भी चाहे तो नहीं उठा सकते सच तो यह है उनके कारण ही कोई आकाश में हो तो वो भी जमीन तो उतर आएगा उनके पास कुछ भी तो नहीं है इसलिए कबीर के मानने वाले कबीर को तो ऊपर नहीं उठा सके कैसे उठाते कोई उपाय न था कोई सीढ़ियां न थी उनके पास बल्कि उनके मानने के कारण चम्हार बंगी और सूत्र और हरिजन कबीर को मानने लगे उस कारण और भी अड़चन हो गई पंडित को ब्राह्मण को छत्री को वैश्य को आने की ऐसा हुआ कि मैं गांव में था और वहां रैदास की जयंती मनाई जा रही थी रैदास तो चम्हार थे गांव के चम्हार मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा आप भी चले दो तो शब्द कहते हैं मैं राजी हो गया मैं जिन के घर में मेहमान था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए जिन घर था बड़े संपन्न व्यक्ति थे उनको जरा बेचैनी मालूम होने लगी सांझ को उन्होंने कहा ऐसा है।, है कि मुझे जरा जरूरी काम है और अच्छा तो नहीं मालूम पड़ता कि आपको अकेला भेजू क्योंकि चम्हारों की सभा अब उसमें गांव का प्रतिष्ठा श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो कैसे जाए नगर सेठ वो कैसे जाए चम्हारों की सभा में और मैं तो कल चला जाऊंगा वह ये झंझट सदा के लिए पीछे बन जाएगी कि चम्हारों की सभा में गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जरा जरूरी काम आ गया है आना तो आपके साथ था मैंने कहा बिल्कुल फिक्र न करें जरूरी काम मुझे पता है नहीं आया है मगर कोई चिंता की बात नहीं मैं अकेली जाऊंगा जा, आपको आने की कोई आवश्यकता भी नहीं, नहीं। उन्होंने कहा आप बोलाना माने आप ठीक कहते हैं कोई काम नहीं आया आपसे क्या झूठ बोलना लेकिन डर लगता है की सभा और आप भी न जाते तो अच्छा था मैंने कहा मैं तो जाऊंगा किसी और की होती तो मना भी कर देता चम्हारा उनको मना करना भी ठीक नहीं कोई वहां जाने को राजी भी नहीं शेष तो गए नहीं वो तो ठीक ही है ड्राइवर भी मुझे छोड़ के दूर गाड़ी खड़ी करके अपनी कार में बैठा रहा कोई घर से मेरे साथ ना गया वो सब जगह मेरे साथ जाते थे पत्नी बच्चे सब क्योंकि और जगह जाने से मेरे साथ प्रतिष्ठा मिलती थी जहां भी जाते मंच पे बैठते चम्हारों की सभा में मंच पे भी बैठने में डर ड्राइवर भी मेरे पास नहीं खड़ा रहा वो भी दूर कार खड़ी करके खड़ा रहा मैंने उससे पूछा कि तू सुनने नहीं आया तू हमेशा गाड़ी बंद करके और सभा में आके बैठता बोले जरा चम्हारों बैठना ठीक नहीं फिर फिर जो सेठ ने किया सेठ क्यों नहीं आया आपको पता है? वही कारण मेरा भी मैं ब्राह्मण हूं तो वेश अगर वेश नहीं आ सकता तो मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण भी कोई साधारण नहीं कानकुब्ज ब्राह्मण पागलों की दुनिया तरह तरह के पागल है कानकुब्ज देशस्थ कोकणस्थ तरह तरह के पागल हैं चमारों की सभा में कौन चाहे चम्हार बड़े प्रसन्न हुए बड़े आनंदित हुए उन्होंने कहा हम सदा बुलाते हैं निमंत्रण देते हैं कोई आते ही नहीं कबीर के पास कौन जाए? जबलपुर में जहां मैं रहता था वर्षों तक वहां नाई सेन उत्सव मनाते हैं सेना नाई कोई जाने को राजी नहीं मैं जब बोलता था तो मुझे कोई दस हजार पंद्रह हजार लोग सुनने आते थे ये सोच के सेना के भक्तों ने सोचा है कि अगर मैं बोलू सेनानाई पर तो 10 पंद्रह हजार आदमी सुनने आएंगे सेना की बड़ी ख्याति होगी मैंने उनको कहा तुम गलती में हो वो जो मुझे सुनने आते हैं 10 पंद्रह हजार लोग वो जब मैं तुम्हारे सेनानाई पर बोलूंगा तो नहीं आएंगे और तो उनका आप बात छोड़िए वो आपको प्रेम करते हैं सेनानाई से क्या लेना देना आप जिसपे भी बोलते हैं वो सुनने आते हैं गीता पे बोलते हैं तो सुनने आते हैं महावीर पे बोलते हैं तो सुनने आते हैं बुद्ध पे बोलते हैं तो सुनने आते मैंने कहा वो ठीक है वो बुद्ध महावीर कृष्ण वो सभी सवर्णों की दुनिया है मगर तुम नहीं मानते तो मैं आऊंगा मैं गया कोई नहीं आया पंद्रह हजार तो दूर पंद्रह चेहरे ना दिखे मुझे जिनको मैं पहचानता था सिर्फ नाई दिखाई पड़े और बेचारे बड़ी राह देखते रहे वो कोई आए पंद्रह बीस नाई वो भी एक नाई बाड़े के सामने उन्होंने मुझे बिठा दिया उन्होंने बड़ी आशा की थी बड़ा इंजाम किया था पंडाल बिछाया था लगाया था कोई नहीं आया मैंने उनसे कहा वो नहीं आएंगे सेना नाई पे मुझे सुनने नहीं आ सकते तो सेना नाई के पास तो कैसे गए होंगे असंभव और भारत तो बहुत ही ज्यादा अहंकारी मुल्क है तुम कहते इसको धार्मिक हो ये धार्मिक है नहीं इससे ज्यादा अहंकारी समाज खोजना संसार में कठिन है मैं तुमसे कहता हूं भारत के बाहरी ये घटना घटी है जिनको तुम धार्मिक नहीं कहते जीसस बढ़े थे फिर भी ईश्वर के पुत्र की घोषणा हो सकी मोहम्मद किसी बहुत ऊंचे वर्ण से नहीं आते थे भेड़ों को चराने और भेड़ों का बाल काटने का धंधा करते थे फिर भी पैगंबर हो सके भारत के बाहरी ये अनूठी घटना घटी है कि मोहम्मद जैसा अपढ़ गरीब शूद्र वर्ग से संबंधित जीसस जैसा अपर शूद्र वर्ग से संबंधित व्यक्ति जीवन के उच्चतम शिखर पर विराजमान हो सका है भारत तो बहुत अहंकारी अगर यहाँ क्राइस्ट पैदा होते भूल से तो उनकी वही गति होती जो कबीर की हुई अगर यहाँ मोहम्मद पैदा हो जाते तो वही गति होती जो कबीर की हुई कोई फर्क न पड़ता भारत बहुत अहंकारी है यहां धर्म भी अहंकार का हिस्सा हो गया है और धार्मिक अहंकार पवित्र अहंकार और भी खतरनाक हो जाता है पवित्र जहर जैसा खतरनाक क्योंकि जहर में अगर थोड़ा कुछ और मिला हो तो जहर जरा कम जहरीला होता है मुल्ला नसरुद्दीन मरना चाहता था तो बाजार गया जहर खरीद लिया रात को खाके सो गया कई बार उठ उठकर देखा अभी तक मरे नहीं सुबह भी हो गई आंखें बंद पड़ा थोड़ी देर पड़ा रहा किसी आज मर गए दूध वाले की आवाज सुनाई पड़ने लगी घर में बातन बर्तन भांडे बचने लगे क्या मामला है आंख खोल के देखा सब वैसे ही मरे नहीं सोचता था शायद नरक में पहुंचे स्वर्ग में क्या हुआ लेकिन मरे ही नहीं भागा हुआ दुकान पर पहुंचा जहर क्यों का हद हो गई तुमने धोखा दिया उसने भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ सभी चीजों में मेल चल रहा है जहर भी शुद्ध कहा है आज दूध ही अशुद्ध नहीं मिल रहा है जहर भी अशुद्ध उसको भी खाके पक्का भरोसा नहीं कर सकते कि मरीज जाओगे। शुद्ध जहर तो बहुत खतरनाक हो जाता है और धार्मिक व्यक्ति का अहंकार शुद्ध जहर है शुद्ध जहर तो बहुत खतरनाक हो जाता है और धार्मिक व्यक्ति का अहंकार शुद्ध जहर है उसमें से सब अशुद्धि बाहर निकाल दी गई धनी आदमी के अहंकार में थोड़ी अशुद्धि है वो अशुद्धि यह है कि अगर धन खो जाए तो अहंकार को गिरना पड़ेगा पहलवान के अहंकार में थोड़ी अशुद्धि है शरीर कल बीमार पड़ जाए और पहलवान अक्सर बीमार पड़ते हैं भयंकर बीमारियों से मरते हैं क्योंकि पहलवानी शरीर के साथ जाती, वो अप्राकृतिक है इसलिए गामा हो कि कोई भी हो सब कैंसर क्षयोग खतरनाक बीमारियों से मरते हैं, मरेंगे ही क्योंकि शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं पहलवानी कोई स्वास्थ्य नहीं तो एक दिन शरीर मरेगा टूटेगा खराब होगा तब अकड़ चली जाएगी आज पद पर हो मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो कल नहीं रहोगे फिर भीख मांगते वोट की फिरोगे इसलिए वो अकड़ भी शुद्ध नहीं लेकिन धार्मिक आदमी की अकड़ बिल्कुल शुद्ध उसको तुम छीन नहीं सकते वो चरित्रवान चरित्र को कैसे छीनोगे वो सीलवान सील को कैसे छीनोगे वो रामचदरिया ओढ़ता है राम राम जबता उसको कैसे छीनोगे वो रोज मंदिर जाता है पूजा करता प्रार्थना करता यज्ञ आवन करता उसको कैसे छीनोगे उसका अहंकार छीनना मुश्किल भारत महा है उसने अपने अहंकार को बड़े आभूषणों से सजा लिया है और इसलिए बहुत से परम ज्ञानियों से देश लाभ लेने से वंचित रह गया बहुत पैदा हुए हैं इस मुल्क में जिन्होंने परम सत्य को जाना है इसलिए मैं एक तरफ उपनिषदों पर बोल रहा हूं कृष्ण पर बोल रहा हूं लेकिन कबीर को भूलता नहीं बीच बीच में कबीर को ले आता हूं किसी तरह कबीर और कृष्ण को मिलाना है किसी तरह राजपुत्रों को सूद्रों को करीब लाना है किसी तरह सिंहासन और भिखारी को पास ले आना है ताकि हम ये समझ सके सत्य को पाने का कोई भी संबंध न तो वर्ण से है न जाति से है न धर्म से है न कुल से है न गोत्र से है सभी के लिए खुला आकाश है सत्य का जो भी आने को राजी है उसका ही स्वागत है आज इतना है।